कठोपनिषद शांक भाष्य अध्याय दो वल्ली तीन कथमअोधभ्य कि वा तदवबोधे इति उच्यते उस आत्मा को किस प्रकार जानना चाहिए और उसके जानने में क्या प्रयोजन है इस पर कहते हैं आत्मज्ञान का प्रकार और प्रयोजन इंद्रिया पृथग भाव उदयात्मयोच यत पृथगुत्प्यना मत्वाधीरो न शोचती पृथक पृथक भूतों से उत्पन्न होने वाली इंद्रियों के जो विभिन्न भाव तथा उनकी उत्पत्ति और प्रलय है उन्हें जानकर बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करता इंद्रिया स्रोत्रादीना स्वस्व विषय विषयग्रहण प्रयोजन स्वरले आकाशादिभ्य पृथक उत्पद्यम अत्यंत अत्यशुद्धा केवला स्वरूपात स्वभाव स्वभाविलक्षणात्मकता तथा तवेंद्रिया उदयास्तम चोत्पत्ति प्रलय जाग्रव स्वापस्थापेक्षत्मन म्ञा विवेको धीरो धीमान सोचति आत्मनो नित्य नित्येक नित्ये स्वभाव अभ्यभिचारा शोक कारण्वाते श्रुत्यतर तर शोक आत्मवि अपने अपने विषय को ग्रहण करना रूप प्रयोजन के कारण अपने कारण रूप आकाशादि भूतों से पृथक पृथक उत्पन्न होने वाली स्रोत्रादि इंद्रियों का जो अत्यंत विशुद्ध स्वरूप केवल चिन्मात्र स्वरूप से पृथकत्व अर्थात स्वाभाविक विलक्षण रूपता है उसे तथा जाग्रत और स्वप्न की अपेक्षा से उन इंद्रियों के उदयास्तमय उत्पत्ति और प्रलय को जानकर अर्थात विवेकपूर्वक यह समझकर कि ये इंद्रियों की ही अवस्थाएँ हैं आत्मा की नहीं धीर बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करता क्योंकि सर्वदा एक स्वभाव में रहने वाले आत्मा का कभी व्यभिचार न होने के कारण शोक का कोई कारण नहीं ठहरता जैसा कि आत्मज्ञानी शोक को पार कर जाता है ऐसी एक श्रुति भी है आत्मन इंद्रिया पृथग भाव उक्तो नाशो बहिरथी गन्तव्यो यस्मा प्रत्यगात्मा सर्वस्य सर्वस्व तत्कितुच्य जिस आत्मा से इंद्रियों का पृथकत्व दिखाया गया है वह कहीं बाहर है ऐसा नहीं समझना चाहिए क्योंकि वह सभी का अंतरात्मा है तो so किस प्रकार इस पर कहते हैं इंद्रिएभ्य परम मनो मनसः उत्तम सत्वादधि महान आत्मा महत्व व्यक्तम उत्तम इंद्रियों से मन पर उत्कृष्ट है मन से बुद्धि श्रेष्ठ है बुद्ध से महत्व बढ़कर है तथा महत्त्व से अभ्यक्त उत्तम है इंद्रिभ्य परम मन इत्यादि अर्थानाम इंद्रिय समान अर्थाई इहेंद्रिय सामन जातीय सत्व नहण बुद्धि रिहोच्यते इंद्रियों से मन पर है तथा मन से बुद्धि बुद्धिश्रेष्ठ है इत्यादि इंद्रियों के सजाती होने से इंद्रियों का ग्रहण करने से ही विषयों का भी ग्रहण हो जाता है अन्य सब सत्वत के समान समझना चाहिए सत्व शब्द से यहाँ बुद्धि कही गई है अव्यक्ता तो पर पुरुषो व्यापको लिंग एव च यम ज्ञावा मुच्यते जंतु अमृतत्व ची अव्यक्त से भी पुरुष श्रेष्ठ है और वह व्यापक तथा आलिंग है जिसे जानकर मनुष्य मुक्त होता है और अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है अव्यक्ता तो परुरषो व्यापको व्यापक सादे सर्व कारण अलिंगो लिंग्य गम्यल्लिंग बुद्ध्यादि तद्यम अश्चे सोयमलिंग एव सर्वसारधर्म वर्जितेत ज्ञावा आचार्यतः शास्त्र मुच्यते जंतु अविद्यादी हृदयग्रंथिजीवन पति शरीर मृतत्व चौलींग पूर्वेण संबद्ध अव्यक्तुष्ठ है वह आकाश आदि संपूर्ण व्यापक पदार्थों का भी कारण होने से व्यापक है और अलिंग है जिसके द्वारा कोई वस्तु जानी जाती है वह बुद्धि आदि लिंग कहलाते हैं परंतु पुरुष में इनका अभाव है इसलिए यह अलिंग अर्थात संपूर्ण संसार धर्मों से रहित ही है जिसे आचार्य और शास्त्र द्वारा जानकर पुरुष जीवित रहते हुए ही अविद्या आदि हृदय के ग्रंथियों से मुक्त हो जाता है तथा शरीर का पतन होने पर भी अमृत को प्राप्त होता है वह पुरुष अलिंग है और अव्यक्त से भी पर है इस प्रकार इसका पूर्व पूर्ववाक्य से संबंध है कथम तरहलिंग से दर्शनम उपपद्यत इत्यते तो फिर जिसका कोई लिंग व्यापक चिन्ह नहीं है उस आत्मा का दर्शन होना किस प्रकार संभव है इस पर कहा जाता है न सदृश तिष्ठ रूपम न चक्षुषा पश्यति कशनैनमीषा मन साक्लिप्त हो या ए तदिर्मृतास्ते इस आत्मा का रूप दृष्टि में नहीं ठहरता इसे नेत्र से कोई भी नहीं देख सकता यह आत्मा तो मन का नियमन करने वाली हृदय स्थित बुद्धि द्वारा मन रूप सम्यक दर्शन से प्रकाशित हुआ ही जाना जा सकता है जो इसे ब्रह्मरूप से जानते हैं वे अमर हो जाते हैं न सदृश सन्दर्शन विषय नत्यगात्म प्रत्यगात्म से अतो न चक्षुषा सर्वेन्द्रियण पश्यति पश्य नोपलभ कशन कचिदअप्यन प्रकृत आत्मा इस प्रत्यगात्मा का रूप दृष्टि विषय में स्थिर नहीं होता अतः कोई भी पुरुष इस वक्त प्रकृत आत्मा को चक्षु से संपूर्ण इंद्रियों से अर्थात समस्त इंद्रियों में से किसी से भी नहीं देख सकता अर्थात उपलब्ध नहीं कर सकता यह चक्षु का ग्रहण संपूर्ण इंद्रियों का उपलक्षण कराने के लिए है कथम तर ही तम पश्ये दुच्यते हृदय बुद्धया मनीषा मनसलपाद नयंत्रने मनीट तथा सनीषा विकल्याया मनसा मनूपेण सम्य दर्शन अभीक्लिप्त समिता प्रकाशितेत आत्मा ज्ञा शक्यत वाक्यशेष तम आत्मा ब्रह्मत भवन्ति तो फिर उसे किस प्रकार देखें इस पर कहते हैं हृदयस्थिता बुद्धि से जो कि संकल्पादि रूप मन की नियंत्रित होकर ईसान करने के कारण मनीठ है उस विकल्प शून्य बुद्धि से मन अर्थात मनन रूप यथार्थ दर्शन द्वारा सब प्रकार समर्थित अर्थात प्रकाशित हुआ वह आत्मा जाना जा सकता है यहां आत्मा जाना जा सकता है यह वाक्य शेष है उस आत्मा को जो लोग ब्रह्म है ऐसा जानते हैं वे अमर हो जाते हैं सा हृन्मटी कथम तदर्थो योग उच्यते वह हृदय स्थित संकल्पशून्य बुद्धि किस प्रकार प्राप्त होती है यह बतलाने के लिए योग साधन का उपदेश किया जाता है परम पद प्राप्ति यदा पंचावतिषंत ज्ञाना मनसा सह बुद्धिस्तवाहु परमा गति जिस समय पांचों ज्ञानेद्रिया मन के सहित आत्मा में स्थित हो जाती है और बुद्धि भी चेष्टा नहीं करती उस अवस्था को परम गति कहते हैं यदा काले यस्े स्विषेभ्यो निवर्तिमन पंच ज्ञा ज्ञानार्थवाद्रोत्रादीन इंद्रिया ज्ञाना अवतिष्ठन्ते सह मनसा यदनुगता तेन संकल्पी व्यावृत्तेनातक बुद्धिश्चाध्यवसाय लक्षणा न विचेषती स्व्यापारेशु न विचेषते न व्याप्रियते तामाहु परमा गतिम जिस समय अपने अपने विषयों से निवृत्त हुई पाँचों ज्ञानेन्द्रियाँ ज्ञानार्थक होने के कारण स्रोत्रादि इंद्रियां ज्ञान कही जाती हैं मन के साथ अर्थात वे जिसका अनुवर्तन करने वाली है उस संकल्पादि व्यापार से निवृत्त हुए अंतकरण के सहित आत्मा में स्थिर हो जाती है और निश्चयात्मिका बुद्धि भी अपने व्यापारों में चेष्टाशील नहीं होती चेष्टा नहीं करती व्यापार नहीं करती उस अवस्था को ही परम गति कहते हैं ताम योग मतय स्थिरा इंद्रियधारणाम अप्रमत सदा भवती योगो ही प्रभाप्योग उस स्थिर इंद्रिय धारणा को ही योग कहते हैं उस समय पुरुष प्रमाद रहित हो जाता है क्योंकि योग ही उत्पत्ति और नाश रूप है कामी दृश्य तदवस्था इति मनतेग वियोगमेव वसत सर्वनर्स संयोग वियोगलक्षण हिम अवस्था योगिनः एक व्यवस्थाया अद्याध्यापण वर्जित स्वरूप प्रतिष्ठा आत्मा स्थिरा इंद्रिय स्थिरां अचलाम इंद्रिय बाह्या अप्रमत् प्रमादर्जिधानमति यहाँ तस्का यद प्रवृत्तोतीमगम्युद्धादिचेषाभा प्रमाद प्रमादसंभवस्त तस्मागे बुद्ध्यादेष परमाद प्रमादो से अथवा यदेन्द्रिया स्थित धारणा तदनमें निरंकुश निरंकुश अप्रमन मृत्यत अभिधीय प्रमतस्तराती कोगो ही यस्म प्रभुवाप्यय उपजना धर्मक इतर्थो तो पाय पाया, पाया परिहारा या प्रमाद कर्तव्य उस ऐसी अवस्था को ही जो वास्तव में वियोग ही है योग मानते हैं क्योंकि योगी की यह अवस्था सब प्रकार के अनर्थ संयोग की वियोग रूपता है इस अवस्था में ही आत्मा अपने अविद्यादि आरोप से रहित स्वरूप में स्थित रहता है उस अवस्था को ही स्थिर इंद्रिय धारणा कहते हैं स्थिर अर्थात अचल इंद्रिय धारणा यानी बाह्य और आंतरिक करणों को धारण करना तब उस समय साधक पुरुष अप्रम प्रमाद रहित हो जाता है अर्थात चित्त समाधान के प्रति सर्वदा सयत्न रहता है जिस समय की वह योग में प्रवृत्त होता है उस समय ऐसी स्थिति होती है ऐसा इस वाक्य की सामर्थ्य से जाना जाता है क्योंकि बुद्धि आदि की चेष्टा का अभाव हो जाने पर प्रमाद होना संभव नहीं है अतः बुद्धि आदि की चेष्टा का अभाव होने से पूर्व ही अप्रमाद का विधान किया जाता है अथवा जिस समय भी इंद्रियों की धारणा स्थिर होती है उसी समय निरंकुश अप्रमत होता है इसीलिए उस समय अप्रमत्व हो जाता है ऐसा कहा है ऐसी बात क्यों है क्योंकि योग ही प्रभाव और अप्यय यानी उत्पत्ति और लय रूप धर्म वाला है अतः तात्पर्य यह है कि वह लय की निवृत्ति के लिए प्रमाद का अभाव करना चाहिए बुद्धिदिचेष्टा विषय चेत ब्रम्भेदम तदित विशेष तो गृह्येत बुद्धापुर च्रहणकारणाभापलभ्यम नव ब्रह्म यद्धि कर्णगोचर तदस्ती प्रसिद्ध लोक विपरीत चाषदित योग अभ्यम्वाद्वास्तीपलब्रह्मेत मुच्य सत्यम यदि ब्रह्म बुद्धि आदि की चेष्टा का विषय होता तो यह वह ब्रह्म है इस प्रकार विशेष रूप से ग्रहण किया जा सकता था किंतु बुद्धि आदि के निवृत्त हो जाने पर तो उसने ग्रहण करने के कारण का अभाव हो जाने से उपलब्ध न होने वाला व वा ब्रह्म वस्तुता है ही नहीं लोक में जो वस्तु इंद्रिय गोचर होती है वही है इस प्रकार प्रसिद्ध होती है और उसके विपरीत इंद्रिय गोचर न होने वाली वस्तु असत कही जाती है अतः योग व्यर्थ है अथवा उपलब्ध होने वाला न होने से ब्रह्म नहीं है इस प्रकार जानना चाहिए ऐसा प्राप्त होने पर यह कहा जाता है ठीक है आत्मोपलब्धि का साधन सद्बुद्धि ही है नाचा न मनसा प्राप्तम शक्यो न चक्षुषा अस्ेति बृहतो न्यत्र कथम तदुपलब्य वह आत्मा न तो वाणी से न मन से और न नेत्र से ही प्राप्त किया जा सकता है वह है ऐसा कहने वालों से अन्यत्र भिन्न पुरुषों को किस प्रकार उपलब्ध हो सकता है वाचा, नाचा न मनसा न चक्षुषा न्यम नान्य शक्यत तथा सर्विशेषरि तो जगत मूलमगतवादस्तव कार्य प्रविलापनस्य आस्तित्व आस्तिवनिष्ठि तथा हिद कार्य सूक्ष्मता पारंपर्नु गम्यम सद्बुद्धिष्ठा में यदापि विषय प्रवलापन प्रलालाप्यम बुद्धि संप्रत्ये गर्भव विलीये बुद्धिर्न न सद प्रमाण सदस्य तात्पर्य यह कि यह ब्रह्म न तो वाणी से न मन से न नेत्र से और न अन्य इंद्रियों से ही प्राप्त किया जा सकता है तथापि सर्व विशेष रहित होने पर भी वह जगत का मूल है इस प्रकार ज्ञात होने के कारण वह है ही क्योंकि कार्य का विलय किसी अस्तित्व के आश्रय से ही हो सकता है इसी प्रकार सूक्ष्मता की तारतम्य परम्परा से अनुगत होने वाला यह संपूर्ण कार्य वर्ग भी सद्बुद्धि निष्ठा को ही सूचित करता है जिस समय विषय का विलय करते हुए बुद्धि का विलय किया जाता है उस समय भी वह सदवृत्ति गर्भिता हुई ही लीन होती है तथा सत और असत का यथार्थ स्वरूप जानने में तो हमारे लिए बुद्धि ही प्रमाण है मूलम चेत जगतों न सद असद्वितम एवेदम कार्यम असदित्यव गृह्य न थे तस्स तो गृह्य मृदादी कार्य घटादि जगतो मूल मृदाध्यन्व अस्तिते मूलमत्मा स्थेभ्यस्ती ब्रूतस्वीवादीन आग्मासारिण नास्तिक नास्तिकवादी नास्ती जगतों मूलमात्मा निरन्वयमेवेदम कार्यम्त प्रबलयत मनमे विपरीतदर्शिनी कथम तद्रह्म उपलब्धते न न कथ नोपलभ्यत यदि जगत का कोई मूल न होता तो यह संपूर्ण कार्यवर्ग असन्वय ही होने के कारण असत है इस प्रकार प्रकारग्रहण किया जाता किंतु ऐसी बात नहीं है यह जगत तो है है। इस प्रकार ही ग्रहण किया जाता है जिस प्रकार की का आदि के कार्य घट आदि अपने कारण मृत्यु का आदि से समन्वित हो गृहित होती है अतः जगत का मूल आत्मा है इस प्रकार ही उपलब्ध किया जाना चाहिए क्यों क्योंकि आत्मा है इस प्रकार कहने वाले शास्त्रार्थानुसारी श्रद्धालु आस्तिक पुरुषों से भिन्न नास्तिक वादियों को जो ऐसा मानते हैं कि जगत का मूल आत्मा नहीं है जिसका अभाव ही अंतिम परिणाम है ऐसा यह कार्य वर्ग कारण से अनन्वित हुआ ही लीन हो जाता है ऐसे उन विपरीत दर्शियों को वह ब्रह्म किस प्रकार तत्वतः उपलब्ध हो सकता है अर्थात किसी प्रकार उपलब्ध नहीं हो सकता